इसमें हम लोग गौणपादी कार्य का प्रथम प्रकरण का द्वितीय कारिका विचार कर रहे थे तो द्वितीय कारिका उच्चारण करेंगे दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्य मन त्रिधा देहे व्यवस्थित देह में तीन प्रकार से ये विद्यमान है देह में कहने से कौन सा देह जागृत देह। जागृत देह।, देह में विश्व भी है तेजस भी है और प्राज्ञ भी है और जागृत देह में विश्व का उपलब्धि कहाँ होती है दक्षिण अक्षी में और तेजस का मन में अर्थात जो राज्य होता है और प्राज्ञों का हृदय आकाशे अर्थात हृदयावच्छिन्न आकाश हृदयावच्छिन्न आकाश जब मन बुद्धि जब स्तब्ध हो जाता है तो जब स्तब्ध हो गया अर्थात उसका प्रक्रिया कार्य सब बंद हो गया वो हृदय में आ जाता है जैसे सुसुप्ति में भी ये मन हृदय में जाता है इसी प्रकार की जब मन स्तब्ध हो जाता है तभी तो ये हृदय में ही जाता है टीका में ननु कर्णेश अशेषा न दक्षिण चक्षुषि विशेष निर्देशो युज्यते श्लोकों में कह दिया गया कि दक्षिणाक्षी मुखे विश्व विश्व दक्षिणचक्षु में रहता है क्यों रहता है भाष्य में तीसप्रष्ठा में द्वितीय पंक्ति में कहा गया दक्षिणम अक्षी एवं मुखम क्यों तस्धान्य वहाँ प्रधान रूप से वहाँ रहता है अर्थात तो अन्यत्र रहता है किंतु तो प्रधान रूप से दक्षिण चक्षु से रहता है इसके ऊपर अभी शंका करने वाला कहता है कर्णेशु सर्वेशु विश्व से अविशेष विश्व अर्थात जो जागृत अवस्था में कर्ता भोक्ता जो है वो सारे करणों में अविशेष अविशेष अर्थात सामान्य रूप से विशेष हो गया विशेष जो विशेष नहीं होता सामान्य सामान्य रूप से सभी करणों से रहता है तो होने से दक्षिणे चक्षुषी विशेष निर्देशो न युज्यते पहले दे दिया न न दक्षिणे चक्षुषी विशेष निर्देशो युज्यते जो सर्वत्र समान रूप से रहता है वो एक स्थान पर रहता है ऐसा कैसे कहा जाएगा तो सिद्धांती कहा था कि प्राधान्य प्रधानता से वहाँ रहता है उसके लिए कहता है यद्यपि कर्णांतरेभ्य चक्षुषी प्राधान्य उत्तम तथापि तो नर्थो दक्षिण विशेषणेन तत्रह पूर्वपक्षी कहता है कि ठीक है अन्य करण से अन्यकस शब्द का अर्थ इंद्रिय अन्य इंद्रिया से चक्षु में रूप से वो रहता है प्राधान्य तिषति चक्षुषी यद्यपि इत्थम तथापि तो फिर भी ना अर्थो दक्षिण विशेषण तो चक्षुम अगर रहता है तो फिर चक्षु दो चक्षु होंगे तो उसमें आप एक विशेषण दे दिए दक्षिणचक्षु ये विशेषण व्यर्थ है चक्षु में प्रधान रूप से रहता है तो दोनों चक्षु कहना चाहिए फिर आप दक्षिण विशेषण न अर्थ न अर्थ न प्रयोजन व्यर्थ अर्थात ये दक्षिण चक्षु कहना ये व्यर्थ है तत्रह भाष्य में सर्वेश कर्णेश अविशेषिणी दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनाद त्र विशेषेण सर्वेषु विश्व विश्वस्य अपि विश्व सारे करणों में समान रूप से रहता है क्योंकि करणों के द्वारा विषय ग्रहण करता है जो उसी को विश्व कहा जाता है वही जागृत अवस्था तो होने पर भी अविशेष अपि अविशेष अर्थात तो सामान्य सामान्य रूप से सभी करणों में रहने पर भी दक्षिण अक्षिणी अर्थात दक्षिणचक्षुण में दक्षिण अक्षिणी दे दिया ब्रैकेट में दिया अक्ष तो यहाँ पाठ मुख्य पाठ होना चाहिए अक्षिणी अक्षि शब्दों को अनंग आदेश हो जाएगा अस्थि दधि सख्यक्षणांग अनंग उदात तो जब तादो अचि अजादि प्रत्यय पर में रहेंगे तो अक्षि को अनंग हो जाने से ई को अनंग हो गया तो प्रतिपदिक हो जाएगा अक्षत आगे फिर सप्तमी में गिह होने से अक्षणी तो अक्षिणी नहीं होकर के अक्षणी होना चाहिए तो इसलिए ब्रैकेट वाला पाठ में टिक मार दीजिए तो अर्थात ये पाठ लेना है बाहर वाला को काटिए मत तो बड़े जी का पाठ इसी प्रकार के है अक्षणी उपलब्धि पाटव दर्शनात दक्षिण चक्षु में उपलब्धि का पाटव पाटव का विग्रह कैसे कहेंगे पटोर पटोर भाव यत्यय हो गया इगंतात्घुपूर्वात पटु तो पटु तो होने से इगंत है उसके पर में प में अ है वो लघु है इगंतात् लघुपूर्वात भाव अर्थ में अण्प्रत्यय हो जाता है तो होने से पाटव तो पटु से अण हो जाने से पाटव कैसे हो जाएगा पटु से अण हो गया आदिवृत्य हो गया सोचा गुण हो जाएगा और और गुण और गुणा उसे गुणा हो हो गया उससे गुण दर्शना तो उपलब्धि पाटव पाटवर्था पटुता पटोर भाव जैसे हम तल कर देंगे तो पटुता हो जाएगा तो करेंगे तो पटुत्व कर्ण होने से पाटव उपलब्धि पाटव अर्थात उपलब्धि पटुता दक्षिण चक्षु में उपलब्धि पटुता दर्शनाथ तत्र विशेषण निर्देशो विश्वस्य इसलिए दक्षिण चक्षु में विशेष निर्देश किया जाता है दक्षिण चक्षु में अधिक पटुता रहता है इसलिए जब खराब भी होता है तो दक्षिण चक्षु पहले खराब होना आरम्भ होता है क्योंकि जो अधिक परिश्रम करेगा वो अधिक थक करके पहले रिटायर हो जाएगा विश्वस्य टीका में श्रुति अभ्याम निर्देश विशेष सिद्धिर इत्य जो यहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं कि दक्षिण चक्षु में पाठक दिखता है इसके लिए टीकाकार कहते हैं श्रुति और अनुभव से इसी प्रकार की पता चलता है जो विशेष निर्देश दक्षिण चक्षु बोल करके कहा गया ये श्रुति भी कहती है और अनुभव भी होता है यद्यपि देह, देह देश भेदे विश्व अनुभूयते तथापि तो कथंग जागरिते इति तैजसो अभूयत इतिशक्य द्वितीय पाद व्याच्षे यद्य विश्व अश्व का स्थान कहाँ कहा गया दक्षिणशिक्षण ये हो गया देह देश का भेद भेद अर्थ विशेष तीन नंबर टिप्पणी दे दिया भेदे दक्षिणी अच्छा यद्यपि दक्षिण चक्षु में विश्व अनुभूत हुआ तथापि तो कथम जागरिते है तो तेजस अनुभूयते जागृत अवस्था में तेजस तो कैसे अनुभव होगा क्योंकि तेजस तो का स्थान क्या है मन। ना वो नागृत तो अवस्था तो में। वास्तविक तेजस का स्थान कहाँ कहा जाता है तेजस किस अवस्था में स्वप्न अवस्था में तो अभी द्वितीय पाद श्लोक का विचार करना है वहां कहा जाता है जागृत अवस्था में मन में रहेगा पूर्व पक्षी कह रहा है ये तेजस तो स्वप्न में होने वाला है तो अभी वो जागृत में कैसे आएगा आप उसको मन में है कह देते हैं इसके लिए शंका लाता है कथम जागृत तेजस्व अनुभूयते क्योंकि स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी जीव है उसको तेजस नाम से कहा जाता है इतनी आशंक्य द्वितीयं पादं ब्याच द्वितीय पाद का व्याख्यान करते हैं ब्याच ऐसा कौन कहता है टीकाकार कहते हैं ब्याचस्ट का कर्ता कौन होगा टीकाकार कह रहे हैं कि ऐसे ब्याचस्टे ऐसा कहते हैं भाष्यकार अर्था ब्याचस्ट शब्द का वक्ता हो गए टीकाकार और ब्याचस्ट शब्द का कर्ता होगा भाष्यकार अर्थात ऐसे भगवान भाष्यकार कहते हैं द्वितीय पाद का पदक व्याख्या व्याचा व्याख्या कौती भाष्य में दक्षिणक्षी गूप दृष्टि तदेव स्मर मनसी अत स्वप्न इव त वासना पश्य दक्षिणाक्षिगत दृष्टि दक्षिणाक्षी गिणचु में कौन रहता है भिश्व। तो दक्षिणाक्षी गत अर्थात विश्व विश्व रूपम दृष्ट रूप को देखे करके फिर निमिलिताक्ष बहुब्री है निमिलितम अक्षिताक्ष बहुब्री बने से अक्ष से अक्षण दर्शनाथ न अच करने के लिए स्वांगात सच सच प्रत्यय हुआ बहुब्रीह बहुबृह सप्तक्षणु स्वांगात सच ऐसे समासांत सच प्रत्यय हुआ कभी अक्षि के आगे सच प्रत्यय होने से ये से होकर के अक्षी का ईकार जाने से अक्षय हो गया दक्षिणाक्षी गतो रूपम दृष्ट आगे निमिलित निमिलिताक्ष निमीलिता अक्षी यश स निमिलताक्ष चक्षु फिर बंद कर लिया दक्षिण अक्षयत विश्व रूप को देख करके फिर आगे निमिलित अक्ष चक्षु बंद कर लिया बंद करने के बाद तदैव स्मरण उसी को ही स्मरण करता है बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के बाद वही अगर भीड़ हो गया सामने में लोग आ गए तो फिर आंख बंद कर लेता है बंद करके वही भगवान का स्मरण करता है स्मरण स्मरण करता हुआ स्मरण में क्या प्रत्ये हुआ सत्र स्मरण स्मरण करता हुआ आ, तो मनसी अंत स्मरण करता है अर्थात तो मनसी अंत मन का अंदर में स्वप्न इव मन का अंदर में चला गया तो स्वप्न जैसा हो गया तो क्योंकि अभी जागृत अवस्था रहा नहीं जागृत का लक्षण है इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागरण अभी वो इंद्रिय के द्वारा अर्थोपलब्धि नहीं कर रहा है क्योंकि चक्षु बंद कर लिया बाकी किसी इंद्रिय से, से ग्रहण नहीं कर रहा है इसलिए अभी उसको जागृत तो नहीं कहा जा सकता है इसलिए कहते हैं कि स्वप्न ईव कहेंगे फिर स्वप्न हो गया कहते हैं वास्तविक तो स्वप्न नहीं है वो जानता है अभी मैं जागृत तो हूँ अर्थात तो निद्रा से आसक्त नहीं हुआ अभी इसलिए कहते हैं स्वप्न इव तदैव वासना रूप अभिव्यक्तं पश्यति जो पदार्थ जो रूप देखा था तदैव अभी उसका वासना रूप देखता है जो स्मरण करता है वो कहाँ से आता है संस्कार से आता है तो स्मृति का लक्षण क्या है तर्क संग्रह में कहते हैं संस्कारो मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति अर्थात तो पहले अनुभव हुआ अनुभव से ये संस्कार हुआ फिर संस्कार जन संस्कार मात्र जन्य वासना रूपो अभिव्यक्तम वासना वही संस्कार को वासना शब्द से कहते हैं उसी को देखता है तदेव जो पहले रूपम रूपम दिया था यथा स्वप्ने वासना रूपेण तेहटा द्र, अनुभवति जागरतवासनूपेण अभ्यक्त अर्थजात दृष्टि दृष्टित्वेन व्यवस्थितः दक्षिणचुषिदृष्टिवे सन्नी रूपम सन्नीकृष्ट पुनर निमीलिताक्ष दृष्टम रूपम रूपोपलब्धि जनित समुद्ध समुद वासनात्मना मनसी अंतर अभिव्यक्त स्मरण विश्व यथा स्वप्ने स्वप्न में जो पदार्थ देखता है वो उसी वासना जन्य है वो वासना के लिए अनुभव से वासना हुआ वो अनुभव कब हुआ था जागृत अवस्था में इसलिए कहते हैं यथा स्वप्ने स्वप्न में कैसा होता है जागरित रूपेण अभिव्यक्तम अर्थ जातम जागरित वासना रूप से अभिव्यक्त हुआ स्वप्न में जो कुछ देखता है नदी पर्वत हद्दी घोड़ा देखता है तो वो जागरित वासना का ही अभिव्यक्ति है वो अर्थ जातम दृष्टा अनुभवती जैसे स्वप्न में देखता है तथे तो उसी प्रकार जागरित जागृत अवस्था में दक्षिणे चक्षुशी दृष्टित्व व्यवस्थितः दक्षिण चक्षु में दृष्टारूप से क्या है उसका नाम विश्व वो विश्व सन्निकृष्टम रूपम दृष्ट जो विप्रकृष्ट है अर्थात जो परोक्ष है ऐसा रूप देख लेगा प्रत्यक्ष नहीं देखेगा इसलिए कहते हैं तो सन्निकृष्ट रूपम दृष्ट सन्निकृष्ट अर्थात जिस रूप के साथ चक्षु का सन्निकर्ष हुआ ऐसे सन्निकृष्ट रूप को देख करके पुनर्मिलक्ष्य बहुब्री है तो निमिलित अक्षिणी यश्य दो चक्षु है इसलिए निमिलित अक्षिणी यश तो दृष्टम एवं रूपम जो रूप को देखा था उसको रूप उपलब्धि जनित समुदु वासनात्मना मन अंतर अभिव्यक्तम रूप का उपलब्धि हुआ था देखा था उससे वासना बन गया संस्कार वो संस्कार से समुद्ध हो गया इसमें अभी स्मरण कर रहे हैं समुद्ध सम्यक उद्बुद्ध उद्बुद्ध अर्थात अभिव्यक्त हो जाना वासनात्मना मनसी अंतर अभिव्यक्तम वासना रूप से मन का अंदर में अभिव्यक्त हो गया मनसी अंतर कहने का अर्थ ये बाहर में नहीं है विषय मन का अंदर में ही केवल कहाँ से आया वासना से वासना उद्बुद्ध हो गया मनसी अंतर अभिव्यक्तम अभिव्यक्त जब हो गया मन में वो विचार आ गया तो ये स्मृति हो जाएगी इसको कहते हैं स्मरण स्मरण करता हुआ अभी कौन स्मरण कर रहा है कहते विश्व ही तो स्मरण कर रहा है अभी देख रहा था आंख बंद कर लिया वो तो विश्व ही है किंतु कहते हैं कि तयजस्व तो भगवती विश्व था चक्षु बंद कर लिया तयज तो बन गया क्यों अभी मनुष्य अंदर अभी और के द्वारा ग्रहण नहीं कर रहा है तो होने से उसको तेजस कहा जाएगा क्योंकि विश्व का जो लक्षण है इंद्रिया के द्वारा विषय ग्रहण करना अभी नहीं कर रहा है नहीं करने से उसको तेजस कहा जाएगा तथा चयोर भेदाशंका न अवकाशवती इत्यर्थः इसलिए तयोर भेदाशंका तयोर क्यों भेदाशंका नास्ति विश्व तेजसा विश्व तेजस का भेद नहीं है ये जागृत में दिखा रहे हैं जागृत में विश्व तेजस का भेद अगर नहीं रहेगा तो फिर जागृत स्वप्न में जो विश्व तेजस होते हैं उनका भेद भी नहीं, नहीं रहेगा यही प्रमाण करने चलते हैं कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों में वो एक ही है अधिष्ठान रूप से वो एक ही, ही है पूर्व पक्षी आगे संकाल आ रहा है स्वप्न जागृत और तद दृष्टोर विश्व तैयस अभी वैलक्षण उचितम इति आशंका स्वप्न जागृत इनका लक्षण अलग अलग है एक में इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होगा एक में इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होगा एक में दृष्टा को भिन्न इंद्रिय शरीर के साथ कार्य करेगा स्वप्न में जब जाएगा ये जाग्रत शरीर जाएगा ये जागृत इंद्रिय ये भी नहीं है सब प्रतिभाषी बन जाएंगे तभी स्वप्न जागृत अवस्था में ये विलक्षण है होने से तद द्रष्टोर जागृत अवस्था का द्रष्टा का क्या नाम है विश्व स्वप्न अवस्था का तेजस तद द्रष्टोर तद पद से किसको लेंगे अवस्थय क्या क्या अवस्था स्वप्न जागृत स्वप्न जागृत का जो द्रष्टा है वो द्रष्टोर विश्व तेजसो उनका भी वैलक्षण्यम उचितम क्योंकि अवस्था का विलक्षण हो गया तो अवस्था का जो दृष्टा होगा वो भी विलक्षण होगा उचितम पूर्व पक्षी फिर वही शंका है सिद्धांती यहाँ तक समझा दिया कि अर्थात सिद्धांती जागृत अवस्था में विश्व तेजस का ऐक्य दिखा करके जागृत स्वप्न में भी विश्वतेजस एक होंगे ये कहना चाहते है पूर्व पक्षी कहता है कि जाग्रत और स्वप्न का विश्व तो जैसा एक नहीं हो पाएंगे क्योंकि विलक्षण अवस्था वाला इसलिए जो जागृत में आप दोनों का ऐक्य दिखा रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा जैसे आगे द्वितीय प्रकरण में विचार आएगा प्रथम सिद्धांती स्वप्न को दृष्टांत देकर के जागृत को मिथ्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी स्वप्न को जो मिथ्या बताकर के सिद्धांति लेना चाहते हैं पूर्व पक्ष कहेगा स्वप्न ही मिथ्या नहीं है जिसको सिद्धांति दृष्टांत बनाता है वो दृष्टांत का दृष्टांतत्व तो को विघटन कराएगा अगर स्वप्न मिथ्या सिद्ध नहीं होगा उसको दृष्टांत दे करके जागृत को मिथ्या करा पाएगा सिद्धांत नहीं करा पाएगा ठीक इसी प्रकार की जागृत में ये विश्व तेजस्व को समान दिखा करके जागृत स्वप्न में ये दोनों को समान दिखाना ये सिद्धांति का कार्य है पक्ष जागृत स्वप्न में दोनों विलक्षण कह करके जागृत में दोनों को भी विलक्षण कहना चाहता है भाष्य में यथा अत्र तथा स्वप्ने सिद्धांत कहता है कि यथा अत्र तथा स्वप्न जैसे जागृत में ऐसा भी स्वप्न में है जागृत में जैसा तेजैसा तो मनुष्य अंतर हो गया स्वप्न में भी ऐसे ही है अर्थात जैसे जागृत में ये दोनों एक है स्वप्न में भी ऐसी प्रकार की है वो कुछ भिन्न नहीं है टीका में पूर्व पृष्ठा में टीका में जागृत यथा अर्थ जातम द्रष्टा पश्यसी तथे स्वप्न तदुपलभते जागृत अवस्था में दृष्टा जैसे अर्थ जात जातम का अर्थ समूह जैसे अर्थ समूह को जागृत अवस्था में देखता है तथे व स्वप्ने भी तद उपलब्धता स्वप्न में भी दृश्यों को ऐसा ही दिखता है देखता है ततो न तयोर वैलक्षण्य सिद्धि सिद्धांति कहता है कि इसलिए जागृत स्वप्न में कोई विलक्षणता नहीं है वैलक्षण्यम या भाव में क्षय हो गया तो न विलणता कोई वैलक्षण्य नहीं है द्वितीय पाद व्याख्यानम उपसंग्रहति द्वितीय पादा मनसी अंतस्तुत तो है जस इसका व्याख्यान वो उपसंगार करते हैं भाष्य में अतो मनस्य मनसी अंतस्तु तेजसोपी विश्व एवं इसलिए मन का अंदर में जागृत अवस्था में जो अनुभव होता है वो तेजस है एक नंबर टिप्पणी अतः अतः से एवं वासनार्थ दृष्टित्वार अभी जागृत अवस्था में बीश, बीश, जो विश्व है वो वासना उद्बुद्ध होकर के स्मरण करता है स्वप्न तो वही बात है इसलिए वो तय जस ही है भाष्य में अतः मनसी अंतः जब इंद्रिय उपसंगार हो गए मन का अंदर में जो आ गया जिसको तय जस कहा जाता है वो विश्व एव वो विश्व ही है तो एव कह करके एवकार दिया गया एवकार अवधारणा निश्चय करवा जाता है इसको कहते हैं टीका में स्थान द्वये द्रष्टुर भेदाशंका निरवकाशा दर्शयतुम एवकार हुँ. स्थान द्वये द्रष्टुर भेद का आशंका निरवकाश दो स्थान में द्रष्टा का भेद का कोई शंका ही नहीं है क्या दो स्थान है जागृत और स्वप्न ये दोनों स्थान में दृष्टा का भेद का कोई आशंका ही नहीं है पूर्व पक्षी जागृत स्वप्न का भेद दिखा करके जागृत में भी भेद दिखाना चाहते है सिद्धांती जागृत में एक कह करके जागृत स्वप्न में एक कहना चाहता है इसलिए सिद्धांती यहाँ कहता है कि स्थान द्वय में दृष्टा का भेद का आशंका निर्वकाश कोई अवकाश नहीं है इसको बताने के लिए एव कारक दिया विश्व एव निर्धारण किया जाता है अभी तृतीय पादम व्याकुर जागृत एवं व्याकुर स्तरंत है ना इसलिए न को आगे ज को दे करके येगा दो ज लिख दिया ऊपर ज को य कर दीजिए य कर दीजिये अर्थात नीचे जैसा उसको है ऊपर में ऐसे आधा घुमा देने से वो हो जाएगा थोड़ा लाइन के ऊपर चला जाएगा कोई बात नहीं व्याकुर ऊपर वाला तो येगा नीचे वाला ज रहेगा तृतीय पादम व्याकुर जागृति एवं सुसुप्तिम दर्शयती जागृत अवस्था में ही सुसुप्ति को दिखाते हैं हम लोगों का कार्य है कि जागृत अवस्था में सुसुप्ति को पहले हटाना है अर्थात तो हमारा मन जागृत अवस्था में कभी सोना नहीं चाहिए अर्थात तो हम जागृत है किंतु मन स्तब्ध हो गया इसको कहते हैं कषाय ये जागृत का तमस है कषाय होने का कारण है कि मन को हम जहाँ चलाना चाहते हैं मन उसको बहुत कठिन पाता है इसलिए चल नहीं पाता चल नहीं पाने से क्या होगा ना स्थिर हो गया सोया नहीं मन किंतु कुछ नहीं कर पाता इसको स्तब्ध कहते हैं तो मन को हम जहाँ चलाना चाहता है वहाँ क्यों नहीं चल पाता है कहेंगे जैसे बालक बैठा है उसको कहा जाएगा बेटे थोड़ा पढ़ो वो पढ़ने लगेगा किंतु अभी उसका मित्र आकर के कह करके गया चार बजे आप आना हम लोग खेलेंगे अभी वो निकल रहा था और उसका माँ आके कह देगी कि थोड़ा पढ़ो परीक्षा है ना अब वो क्या बैठ करके पढ़ने लग जाएगा किंतु माँ का भय से अगर बैठ भी गया किताब ले करके मनु उसका किताब में चलेगा क्या ऐसे कहते हैं अर्थात तो बालक का शरीर का अभी आप रोक दिए उसका शरीर को रोक दिए किंतु शरीर अभी लगेगा नहीं पढ़ने में क्यों उसको अन्यत्री आग्रह है अन्यत्र आग्रह होने से स्तब्ध हो जाता है बालक का दृष्टांत तो शरीर शारीरिक तलपरण देते हैं इसी प्रकार मन भी मन क्यों स्तब्ध होता है अन्यत्र उसको अर्थात आग्रह है इसमें चलना नहीं चाहता बंद हो जाएगा इसको कहते ना जैसे शायद परमोख जी दृष्टांत तो दिए है कहीं आता है कि मगर मत जब जहाज को पकड़ेगा और चल नहीं पाएगा इसी प्रकार की अंदर में अगर दृढ़ वासना कुछ बैठा है वो ये आध्यात्मिक मार्गो में विशेष करके वेदांत तो विचार में चलने नहीं देगा मन को तो मन अगर रुकता है तो जानेंगे कि ये है तो कैसा फिर करना है कहते फिर भी चलिए वो वासना एक दिन ऊपर में आ जाएगा अभी हमको पता नहीं चलता क्या है जिसके चलते मन रुक रहा है तो किंतु लगे रहेंगे वेदांत तो में तो वासना एक दिन आ जाएगा और वासना जो आता है कोई एकाएक -एक नहीं आएगा पहले दिखेगा ये वासना आ रहा है ये आ रहा है फिर धीरे धीरे वासना बलवान होगा और वासना का बल अधिक रहेगा तो बहा लेगा अगर वासना का बल जोर नहीं रहेगा इसलिए कहा जाता है कि पकड़ करके रखना शास्त्रों को नहीं तो ये महापुरुषों को पकड़ करके कर रखना तब तो वो वासना का बल धीरे धीरे धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और नहीं तो वासना बहा लेगा ऐसा ही स्थिति होता है अर्थात तो उसको जागृत में सुसुप्ति कहेंगे कौषाय शास्त्र में उसको कसाय कहा जाता है आकाशि भाष्य में आकाशे हृदय स्मरणाख्य व्यापार उपर में प्राजीभूत घन प्रज्ञ एवती आकाशे दोनों सप्तमी धिया यहाँ अवच्छि को आकाश में दिया। जैसा कहते हैं कि शाखा व छिन्न वृक्ष में कपी संयोग है इसी प्रकार के हृदय व छिन्न आकाश में हृदय अवच्छेद है आकाश का अर्थात हृदय के अंदर में जो आकाश है उसमें दो नंबर टिप्पणी दे रही अच्छा दोनों हाँ क्या है क्या है और, और उसको अवचिन्न ये कभी विशेषण के द्वारा भी कहा जाता है कभी उपाधि के द्वारा भी कह दिया जाता है ये प्रकरण देकर के जानना है जैसे हम कहेंगे कि पुष्प बहुत सारे पांच दस रंग के दस रंग नहीं सात रंग है तो पांच रंग की पुष्प है एक में एक पुष्प उसमें लाल रंग है तो अभी हम कहेंगे कि वो लाल रूपों के द्वारा वो पुष्प अवच्छिन्न हो गया अवच्छिन्न अर्थात दूसरों से भिन्न हो जाना अभी पुष्प में लाल रंग रह करके दूसरे पुष्प से उस पुष्प को अवच्छिन्न करवा दिया और अभी कहेंगे कि पांच स्फटिका हैं एक स्फटिका के पास एक लाल पुष्प है अभी बाकी चार स्फिका तो स्वच्छ दिखेंगे अथवा हम प्रति स्फिका के पास अलग अलग रंग का पुष्प रख देंगे अभी पांच स्फोटिका अलग अलग रंग दिखेंगे किंतु जिस स्फटिका के पास अभी लाल पुष्प है वो स्फटिक लाल दिखेगा तो हम अभी कहेंगे कि लाल वर्ण के द्वारा अवच्छिन्न जो स्फटिक अवच्छिन्न शब्द पहले जब पुष्प में व्यवहार किए थे वो विशेषण था अभी अवच्छिन्न शब्द जब हम स्फटिक में व्यवहार करते हैं ये उपाधि बन जाता है तो ये अवच्छिन्न शब्द दोनों प्रकार से होता है क्योंकि अवच्छिन्न का अर्थ होता है भेद जो दूसरों से भिन्न करवाएगा तो दूसरों से भिन्न विशेषण भी करवा सकता है उपाधि भी करवा सकता है और एक आता है उपलक्षण उपलक्षण भी दूसरों से भिन्न कर सकता है जैसे काक वैव तो वहाँ जो काक है वो उपाधि नहीं है वो उपलक्षण है क्योंकि उपाधि का और उपलक्षण में अंतर होता है उपाधि विद्यमान होने पर ही भिन्न करवाएगा अगर लाल पुष्प को उठा लेंगे तो स्फटिकों को दूसरों से भिन्न नहीं करवा पाएगा किंतु उपलक्षण वो होता है जो नहीं रहने पर भी भिन्न करवा देगा वो गृह से जब काक उड़ जाता है तो भी वो गृह पता चल जाता है हाँ तो वो यही गृह हम देखे हैं तो उपलक्षण भी अवच्छेद का बनता है तो अवच्छेद का तीनों हो सकते हैं विशेषण भी हो सकता है उपाधि भी हो सकता है उपलक्षण भी हो सकता है वो कहाँ किस प्रकार की वो प्रकरण देख करके निर्णय करना होता है अच्छा भाष्य में च, आ, दो नंबर टिप्पणी देखिए दे दिया हृदय हृदय अर्थात हृदय आकाश भाष्य में आकाशे स्मरणाख्य व्यापार ऊपर पहले रूप को देखा फिर चक्षु बंद कर लिया बंद करके अंदर में स्मरण किया अभी वो स्मरण भी जब बंद हो जाएगा स्मरण आख्य व्यापार का उपरम हो गया स्मरण आख्या आख्या का नाम स्मरण नामक जो व्यापार हो रहा था उसका भी उपरम हो गया वो भी बंद हो गया होने से प्राज्ञ एक ही भूत प्रज्ञ घन प्रज्ञ एव होती एक ही भूत अर्थात अभी उसका जितने सारे विचार था वो सब विचार एक हो गया घन हो गया घन अर्थात परस्पर से भेद अनुभव नहीं होना किंतु भेद है होने पर भी अनुभव नहीं होना जैसे अंधकार हो गया तो वस्तु और भिन्न पता नहीं चलते हैं किंतु वस्तु सब एक हो गए ये बात नहीं है पता नहीं चलना इसको कहते हैं घन तो जागृत स्वप्न में उसको जो प्रज्ञा हो रही थी वो सब प्रज्ञा अब घन हो गए अर्थात परस्पर से और परस भिन्न नहीं रहे क्योंकि विचार ही अभी नहीं उठ रहा है घन प्रज्ञा एवं भवती क्यों हो गया मनो व्यापार अभी मन का व्यापार नहीं है नहीं होने से घन हो गया टीका में यो विश्वस विश्व तैजत स पुनः स्मरणाख्य व्यापार से व्यावृत हृदयावच्छिना काशे लक्षणलक्षितो सन यो विश्वः लक्ष वो क्या कर रहा था चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण कर रहा था वो फिर तेजस हो गया कैसे तेजस हो गया जब मन के अंदर आ गया जब का बंद कर लिया तब वो तेजस हो गया तैजस तो उपगत उपगत प्राप्त तेजस को प्राप्त कर लिया था स पुनः अभी जो विश्व था वो तेजस हो गया तेजस होने का समय में स्मरण कर रहा था अभी स पुनः स्मरणाख्य व्यापार से जब स्मरणाख्य व्यापार का व्यावृति हो गया निरोध हो गया बंद हो गया तब हृदयावच्छिन्न आकाशे स्थित सन हृदयावच्छिन्न आकाश में स्थिर हो जाता हुआ स्थित स्वतंत्र रहता हुआ भूत अबो प्राज्य हो गया हो करके तलक्षण तल तत्पद तल से प्राज प्राज लक्षण लक्षित प्राज्ञ का जो लक्षण है प्राज्ञ का लक्षण क्या है कहेंगे ये बुद्धि जब लय हो गया ये हो जाता है प्राज्ञ सुसुप्ति तो सुसुप्ति का जो सुसुप्ति में जो अभिमानी होता है प्राज्ञ उसका लक्षण जो है क्या लक्षण है कि बुद्धि का लय हो जाना अभी वही लक्षण से लक्षित हो गया ये उसका बुद्धि भी स्थिर हो गया बंद हो गया न ही तस् रूप विषय दर्शन स्मरणे परिहृत्य विशिष्टाश निविष्ट प्राज्ञात तो अर्थांतरम नहीं तस् अर्थात अभी जो विद्यमान है वही विश्व था बाद में तो जस हो गया अभी वो प्राज्य हो गया किंतु है तो वही विश्व तेजस तो बनकर के अभी प्राज्य बन रहा है एक ही है वो नहीं तस् तस् अर्थात जागृत अभिमान अभिमानी न जो जागृत अवस्था में अभिमान कर रहा है रूप विषय दर्शन स्मरण अभिज स्तब्ध हो गया अभी रूप विषय का उसको दर्शन हो रहा है या स्मरण हो रहा है दोनों ही नहीं और अब स्तब्ध हो गया स्तब्ध अर्थात जब बंद हो गया तो कहते हैं रूप और विषय दर्शन स्मरणे परिहृत्य उसका परिहार करके तभी तो विशिष्ट आकाश निविष्ट विशिष्ट आकाश में चला गया कौन सा आकाश में अभी हो गया हृदया विशिष्ट आकाश अर्थात हृदया काश निविष्ट से अर्थांतरम पहले दे दिया नहीं ये प्राज्ञों से कोई भिन्न पदार्थ नहीं ये प्राज्य ही है क्योंकि सुसुप्ति में जीव का स्थान हृदय में ही होता है तो पूरी तत्व तो का अंदर में हो जाता है पूरी तत्व तो हृदय वेस्टन नाड़ी कहते है तो।, तो ये प्राज्ञ से कुछ भिन्न नहीं है अतच्च स एक ही भूत विषय विषय्या रहता अतश्च स अर्थात तो वही जो विश्व था तय तो के प्राज्ञ हो गया जो जागृत अवस्था का अभिमानी है अभी वो एक ही भूत एक ही भूत हो गया अर्थात विषय विषयी आकार रहता जिस समय में रूप को देख रहा है विषय क्या है रूप और देखने वाला विषयी जिस समय में रूप का चिंतन कर रहा है उस समय में विषय क्या है वही रूप है और चिंतन करने वाला विषयी बना तो किंतु अभी जब सुसुप्त मतलब स्तब्ध हो गया तो विषय विषयी इस प्रकार के आकार नहीं रहा ये आ गया। या तो आज्ञा यज्ञ विशेष विज्ञान विरही रूपान्तरहितिषति यत तो घन प्रज्ञ क्योंकि वो घन प्रज्ञ हो गया अर्थात तो उसका सब प्राग्जियों, जो प्रज्ञान है जो प्रज्ञा है वो सब घन थोड़ा मस्जिद बंद कर दीजिए यत घन प्रज्ञा उसका प्रज्ञा घन हो गया घन हो गया था तो भेद रहित तो हो गया इसलिए विशेष विज्ञान विरही विशेष विज्ञान अभी उसको नहीं हो रहा है रूपांतर रहितिष्ठती रूपांतर अर्थात विश्व तैजस ये रूप अभियका उसका नहीं है विश्व तैजस विषयी बनते हैं विषय को ग्रहण करते हैं अभी ये विषयी रूप नहीं रहा रूपांतर अर्थात विश्व तैजस तद रहित तो होकर के तिष्ट रहता है उक्तमर्थम प्रपंचयन मनोव्यापाराभावादी हेतु उक्वा व्याचें प्राज हृदयाकाश में स्मरण उपर हो जाने के बाद जाता है उस समय में मनोव्यापार नहीं रहता है मनोव्यापार बंद हो जाने से वो हृदयाकाश में चला जाता है तो हृदयकाश में क्यों जाता है उसके लिए भगवान भाष्यकार तृतीय पंक्ति में कहे मनो व्यापार अभावात ये हेतु दे दिए टीकाकार उसको कहते हैं उक्तम अर्थम प्रपंचयन ये जो प्राज्यों का स्थिति जो जागृत अवस्था में आ जाता है इसका विस्तार प्रपंचयन विस्तार करता हुआ मनो व्यापार अभावात इति हेतु कहे वो हेतु उक्त व्याचस्ते कहकर के उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में दर्शन स्मरणे मनंदते तदभावे हृदय अविशेषेण प्राणात्मस्थन दर्शन दर्शन स्मरण विग्रह कैसे कहेंगे इति ये भी प्रथमा दिवसन है मन का कास्पंदन मनस्पंदित का है स्पंदन तो, तो जब हम निष्ठा करेंगे भाव में स्पंदित हो जाएगा लूट करने से स्पंदन होगा तो ये दोनों मन का स्पंदन ही है दर्शन स्मरण दर्शन अवस्था में ये जीव का क्या नाम होगा विश्व स्मरण अवस्था में दर्शन। तो दर्शन स्मरण ये दोनों मन का स्पंदन ही है और भावे अभाव है तद अभाव है अर्थात मनस्पंदित अभाव अविशेषण हृदय में फिर अविशेषण अविशेषण अर्थात तो अभी भेद नहीं रहा विषय विषय भाव नहीं रहा प्राणात्मना प्राण रूप से अवस्थान हो जाएगा प्राण से अवस्थान होगा इसका विचार आगे स्पष्ट करते हैं क्योंकि ये सुसुप्त अवस्था में प्राण चलता रहता है तो सभी इंद्रिय बुद्धि सब प्राण में लय हो जाते हैं ऐसा कहेंगे टीका में अविशेषण अव्याकृत रूपेण इत्यर्थ। भाष्य में कहना हृदि अविशेषण तो अविशेषण का अर्थ हो गया अव्याकृत रूपेण व्याकृत अर्थात नाम रूप से भेद पता चलना तो व्याकृत नहीं अभी नाम रूप से भेद पता नहीं चलना यही अव्याकृत आगे भाष्य में क्या गया हृदि एवं अविशेषण प्राणात्मना अवस्थान रहना अवस्थान शब्द का क्या अर्थ टीका में कहते है अवस्थानम जागृत सुसुप्त मिति शेष जागृत अवस्था में सुसुप्त हो गया यही हो गया कि अभी ये प्राणात्मा होकर के स्थित होना इसको और स्पष्ट करते हैं जागृत अवस्था में सुसुप्त अर्थात जागृत अवस्था में मन बंद हो जाना ये कहते हैं कि जागृत सुसुप्त इसको पहले हटाना है मन को चलाना है कठिन विषय में मन स्तब्ध हो जाता है इसलिए हल्का विषय में लगाना है हल्का विषय क्या है जिसमें हमको संस्कार अच्छा है क्यों हमारा संस्कार तो प्रपंच में है वहां तो लगाने से तो और बढ़ाएगा कहेंगे इसलिए पहले तत्वबोध तो आत्मबोधो पढ़ना है उसमें मन को इतना कठिन नहीं पड़ेगा आप शुरू से कहेंगे हम तो मांडवकीय वृदारण्य को ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे क्यों मन को महान कठिन पड़ेगा इसलिए पहले उस जागा में लगाना है जहाँ मन को बहुत ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगा धीरे धीरे संस्कार होने से फिर और चलता है थोड़ा आराम लगता है नहीं तो बहुत जल्दी थक जाएगा टीका में यदम अव्याकृत प्राणात्मना हृदय अवस्थान तमाण आह जब ये मनस्त हो जाता है हृदयावच्छिन्न आकाश में आ जाता है तब कहा गया कि अव्याकृत अव्याकृत रूपेण अव्याकृत रूपेण भाष्यकार कह दे कि प्राणात्मना तो ये अव्याकृत प्राणात्म नृदय अवस्थानम ये जो आप कहे उसमें प्रमाण दिखाते हैं और प्रमाण तो श्रुति ही होती है इसलिए भाष्य में कहते हैं प्राणो है वेतान सर्वान्वृत्ते श्रुते है प्राण हीता सर्वान समृत्ते हैं सम्यक रूप से आवरण कर लेता है वरण आवरण कर लेना प्राण ही एतन सर्वान एतन सर्वान कहने से जितने सारे इंद्रिय मनो बुद्धि सबको आवरण कर लेता है सुसूप अवस्था में सबको अपने में लय कर लेता है प्राण ठीक है यो ही प्राणो अध्यात्म प्रसिद्ध स वागादीन प्राणान आत्मनि समृते इति अध्यात्म वागातृत्म यो अध्याम शरीर में होने वाला। शरीरा शरीर संचारी प्राण ऐसे नया एक लोग भी कहते हैं तो यो हिम अध्यात्म अर्थात आत्मनि इति अध्यात्म कहते हैं अध्यात्म शब्द का अर्थ है शरीर में होने वाला वास्तविक तो शरीर में होने वाला है जीवात्मा अध्यात्म शब्द उसी को अर्थात जीवात्मा को लेकर के किंतु यहाँ तो प्रयोग है कि प्राण अध्यात्म अर्थात शरीर भव प्रसिद्ध है सबागा प्राणन जो शरीर में प्राण है वो बागादी प्राणों को ये इंद्रियों को भी प्राण शब्द से बहुत जगह में कहा जाता है क्योंकि प्राण ही इनको चलने के लिए शक्ति देता है इसलिए इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है जहाँ इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है वहां प्राण को मुख्य प्राण कहा जाएगा इंद्रियों को गौण प्राण कहा जाएगा क्योंकि इंद्रिय प्राण साक्षात नहीं है प्राण शब्द से कहा जाता है जो शरीर में प्राण होता है वो बाघादियों को आत्मनि संवृत्ते समृत्त का संहरती संघार कर, कर लेता है संहार कर लेता अथ लय कर लेता है प्राण सारे इंद्रियों को अपने में लय कर देता है प्राणस्य अध्यात्म बाघादि संहर्तित्व उत्तम प्राण अध्यात्म शरीर में होने वाला जो बाघादी इंद्रिय है उनका संघर्ता संघर्ता करने वाला संघर्ता संगत तो लय करने वाला प्राण बाघादियों को अपने में लय कर लेता है और यो यो सो अध्यादीन आत्मनि संघरती अग्नियादि संघर्तृत्व वायुक्त जिस प्रकार की शरीर में अध्यात्म प्राण इंद्रियों को अपने में लय कर लिया इसी प्रकार अधिदैव अधिदैव जो समि अधिदैव यो वायु सूत्रात्मा जो वायु है महावायु महावायु उपलक्षित सूत्र आत्मा हिरण्य वो सब सह वो सूत्र आत्मा हिरण्य वायु शब्द से लक्षित अग्नियादीन आत्मनी संगति जो अग्नि आदि देवता होते हैं वो सबको हिरण्य गर्भ अपने में उपसंहार कर लेगा लय कर लेगा अग्नियादि संघर्तित्व वायु उत्तम तो जैसे प्राण इंद्रियों का लय करने वाला स्थान हो गया इसी प्रकार हिरण्य देवताओं का लय करने का स्थान हो गया अध्यात्म अधिक अच्छा ठीक है आज यहाँ तक रखेंगे पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण पूर्ण कच्चते पूर्णशम ऊन श्यू